तो जो कभी नहीं छूटे उस परमात्मा को पा ले तो क्या घाटा है तो ज्ञानी इसी में बाजी मार लेते मेरे को आके सब समझाते थे ऐसा नहीं करो ऐसा करो ऐसा करो इतनी कमाई हो रहा है क्यों छोड़े मैं सोचता था जिनको ईश्वर मिला नहीं ईश्वर के लिए जिनको तड़प नहीं उनका ज्ञान भी उनके जैसा ही है वो सब समझा के जाते मैं मन से बोल देता डर्र डर किसी मित्र ने एक सीधे आदमी पर केस ठोक दिया वकील ने बोला देखो केस तो उसका मजबूत है लेकिन तुम वो आदमी सीधे बस मैं तुमको एक तरक्की बताता हूँ जज जो भी पूछे बोलना डे मैं बोलूँगा साहब इस आदमी को पता ही नहीं इसने कैसे पैसे लिए होंगे क्या क्या होगा से तो झूठी साइन करवाई है तो छूट जाएगा उसको जच गए मुद्दत पड़ी कि तुम्हारा रिश्तेदार है इसको तुम जानते हो बोले डे तुमने इनसे पैसे लिए थे बोलो ना कुछ इनसे पैसे तुमने लिए थे तुम्हारी साइन है बोले डे सच बताओ नहीं तो तुम पर मुकदमा होगा जेल में डाल दिया जाएगा अरे बोलो ना, बोलो ड्र जाओ 17 तारीख आना 17 तारीख भी वही ड्रे अगले महीने की 15 तारीख आना वही ड्रे जज तंग हो गया केस डिसमिस कर दिया बोलो बेचारा पागल जैसा है ड्रै के सिवा कुछ जानता ही नहीं उसने कैसे पेपर साइन किए ऐसे ही साइन करवा दिया होगा उसका केस खारिज हो गया वकील ने बोला फी लाओ बोले ड्रे अरे तेरा केस लड़के तेरे को छुड़ा दिया मेरी फीस तो डबल होनी चाहिए है कि युक्ति बताई बोले ड्रे वकील सिर कूटने लगा कि तो मुझे ही भारी पड़ गई ड्रै <laughs> कैसी कैसी खबर है इधर न्यू बुलेटिन है कि नहीं है ड्रे बुधवार के अष्टमी ड्रे पढ़ो तुम उधिस ड्रे जैसे निद्रा दोष से कोई स्वप्न में अपना मरण देखता है वैसे ही जिसको यह जगत सत्य लगता है वह निद्रा में सोया हुआ है जिसको यह जगत सच्चा लगता है वो नींद में सोया है मूर्ख है मोहनशा सब सोवन हारा देख स्वप्न अनेक प्रकार सब स्वप्न देख रहा मैं दुखी हूं मैं माई हूँ मैं भाई हूँ अरे माई शरीर है भाई शरीर है मैं दुखी हूँ ये मन की वृत्ति है तू प्यार न्यारा है अपने आत्मा को जान मैं दुखी हूँ ऐसा मन सोचता है मैं बीमार हूँ ऐसा शरीर का मन अपने सिर पर लेता है तो शरीर का मन अपने सिर पर ले मेरा क्या जाता है ओम ओम ओम बस ड्रै सारी मुसीबतें ड्रै हाँ राम ये ड्रै मंत्र याद रखना उसने ड्रें बोला तुम ओम बोलो बस ओम मन आत्मा परमात्मा चैतन्य डें से भी ये ओम पावरफुल है कम ब्रह्म खम ब्रह्म ओम ब्रह्म ये तीनों ब्रह्म के शब्द हैं इसलिए ओम खम खम खम खम शनि देवता के ग्रह को मिटा देता है हटा देता है कम ब्रह्म खम ब्रह्म ओम ब्रह्म डै ड से भी ये तीनों पावरफुल हैं ओम खम खम से कृष्ण बने खम से बीज मंत्र बना का ब्रह्म है कृष्ण गोविंद बुद्धि में ऐसा कुछ पड़ गया कि इधर जाओ उधर जाओ उधर जा जहा से जाया जाता है उधर जाते ही नहीं काम काम परेशान हो रहे हैं वो परेशान हो रहा हूं इनको सुना दो सेठी को जरा खुश रहे सेठी सुनो ये गाना परेशान हूँ हम हाँ। जल्दी करो फिर मोटरसाइकिल पे जा रहा था एक आदमी पुलिस वाले ने रात का समय था आवाज दी उसको गाड़ी रोक तो उसने गाना शुरू कर दिया मुझको इस रात की तन में आवाज न दो आवाज न दो पुलिस वाले ने जोर से विशल बजाई उसने अगली लाइन गाई जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो वो साज न दो, दो। पुलिस वाला बोला तेरी गाड़ी में लाइट क्यों नहीं है उसने आगे गाया रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने तो पुलिस वाला बोला अब तो चालान करना पड़ेगा तुझे जुर्माना भरना पड़ेगा वो बोला मैं परेशान हूँ तुम और परेशान न करो आवाज़ हाँ न दो फिल्म ही छोड़ा था लौंडा लगा दिया उसी के साथ भजन मुकेश का गाया हुआ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चली थी मैंने तो वो देखी नहीं इसको बोला तो मान्यताएं झूठी होती सत्य एक परमात्मा है सबको जानता है मान्यताएं सब झूठी कल्पना मैं सुखी हूं ये भी कल्पना है मैं दुखी हूं ये भी कल्पना है मैं लड़की हूँ मैं पास हो गई ये भी कल्पना है मैं ना पास हो गई ये भी कल्पना है सब सपना है नानियों से पूछो जब पास छोटी थी बच्चियाँ थी तो नानी तुम कितनी खुश होती थी पास ना पास अभी अरे वाले कुछ नहीं है लेकिन अभी बोलती ना बैल समझ रहा है बैल कितने कितने साल का बैल है दस साल का दस साल का बैल दूर तो पाँच साल में ईश्वर को पा लिया है अभी तक ईश्वर को नहीं पाया वो सब बैल है कोई दस साल का बैल कोई पच्चीस का कोई पिस्तालीस साल का कृपलानी बैल <laughs> पचास साल का बैल बैठे संसारवाही बैल सम नितराहन दिन रात बोझा ढोए हैं ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे हैं सोए हैं ज्ञानी को संसार तमाशा है और बैलों को संसार सच्चा है चौलीस हजार करोड़ का है अरे बैल क्या है एक लाख करोड़ का तो वो करती मायावती हर साल प्लानिंग एक लाख करोड़ चौलीस हजार करोड़ का आपकी दया में अरे हाँ ठीक है तो पढ़ो बैलों की दुनिया में सब बैल गाय राम जी मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषधि भी नाना प्रकार के हैं परंतु इच्छा रूपी छुरी के घाव की औषधि नहीं देख पड़ी हैं बहुत औषधि देखी बहुत स्थान देखा लेकिन इच्छा रूपी डाकिनी को भगाने की कहीं औषधि नहीं है तो एक सत्संग में इच्छा है इच्छाएं छोड़ते जाओ ब्रह्म हो जाओ बस तुरंत तो बोले कैसे चलेगा ये आवश्यकता तो ऐसे ही पूरी हो जाती है इच्छा का गुलाम बनना छोड़ दो बस हो गया जब तब दान और से नहीं होती। ये इच्छा यज्ञ दान तप तो तीर्थ से निवृत्त नहीं होती साधु संगति से विवेक से हम्म और जितने संसार के पदार्थ हैं उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता संसार के पदार्थों से भी इच्छा रूपी रोग नहीं हम्म जब की जावे तभी नाश होता होता है है अन्यथा की जाए तब नाश नाश जब से भी इच्छा वासना नाश नहीं होती तुमको क्या चिंता पड़ी को कौ का, का बाप इससे मजा नहीं आता ये तो भ बोलते तब मजा आता है राम जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, है परमात्मा ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी इच्छा स्वाभाविक निवृत्त हो जाती है अब संध्या करा दो